दूसरा प्रश्न मैं प्रार्थना को बैठता हूं तो रोने के सिवाय कुछ और सूझता नहीं मैं क्या करूं यही तो प्रार्थना है प्रार्थना सूझ रही है रोना प्रार्थना है शब्दों की प्रार्थना तो ओछी होती आंसुओं की प्रार्थना गहरी होती वाणी से जो कही वह बहुत दूर नहीं जाती आंखों से जो रोई उसे पंख मिल जाते हैं आकाश तक पहुंचने के तो रोने को रोकना मत प्रार्थना चाहिए प्रार्थना मिल रही अब इसे पहचानो प्रार्थना भाव है और आंसुओं से ज्यादा भावपूर्ण क्या है तुम्हारे पास मुंह से बोलोगे मस्तिष्क बोलेगा आंखों से रोओगे हृदय बोलेगा और प्रार्थना हृदय से उठती मस्तिष्क से नहीं सीखी सिखाई प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं दो कौड़ी की जानना उन्हें प्रार्थना तो अपनी ही होनी चाहिए निजी की होनी चाहिए और आंसू अत्यंत निजी होते जैसे हर अंगूठे की छाप अलग होती ऐसी हर आंख का आंसू अलग होता है शब्द तो बासे होते तुम भी उन्हीं शब्दों को बोलते हो दूसरे भी उन्हीं शब्दों को बोलते हैं शब्द तो सामूहिक होते सार्वजनिक होते आंसू बस तुम्हारे और किसी के भी नहीं तुम्हारी अंतर व्यथा से आ रहे हैं तुम्हारे विरह से उठ रहे हैं आंसू तो तुम्हारे ही भीतर लगे फूल हैं उधार नहीं बासे नहीं बाजार से खरीदे नहीं अगर तुमने हिंदुओं की प्रार्थना की बाजार से खरीदी प्रार्थना है मुसलमानों की की बाजार से खरीदी प्रार्थना है यह प्रार्थना बहुत दूर ना जाएगी इस प्रार्थना का कोई मूल ही नहीं है ये तो तुम तोते की तरह दोहरा रहे हो प्रार्थना अपनी होनी चाहिए आते हैं आंसू आने दो बहो उनमें डाल दो अपने पूरे हृदय को उनमें फिर और कुछ आएगा आंसुओं के पीछे छिपे गीत भी आएंगे मगर वे फिर तुम्हारे होंगे आंसू रास्ता साफ कर देंगे आंसू पवित्र कर जाएंगे आंसू स्नान करा जाएंगे फिर उसी स्नान से तुम्हारे गीत भी आएंगे नाच भी आएगा उमंग भी उठेगी उत्साह उठेगा बहुत कुछ होगा लेकिन फिर तुम्हारा अपना होगा आंखों से शुरू हो रहा है शुभ लक्षण है लेकिन हमें तो ऐसा ख्याल होता है कि प्रार्थना का एक विधि विधान होता है अभी आंसू बीच में आ गए विधि विधान कौन करे इतना पानी डालना था इतने फूल चढ़ाने थे इतना अक्षत रखना था इतने मंत्र जाप करने थे इतनी माला फेरनी थी अभी आंसू आ गए अब ये सब कौन करे वह सब व्यर्थ है जिंदगी भर तुम चढ़ाते रहो फूल उतारते रहो आतरी आरती कुछ भी ना होगा ठीक हृदय से झरना फूट रहा है प्रेम का और इन आंसुओं को तुम दुख के ही मत मान लेना आंसू जरूरी रूप से दुख के ही नहीं होते आंसू से दुख का कुछ लेना देना नहीं है आंसू सुख के भी होते प्रेम के भी होते आंसुओं के तो बहुत ढंग है बहुत रंग है आंसू में एक बात जरूर होती फिर चाहे दुख के हो सुख के हो प्रेम के हो एक बात निश्चित होती और वह है कि कोई भाव इतना ज्यादा होता है कि हृदय उसे संभाल नहीं पाता वही अन संभाला भाव आंसुओं से बहता है फिर दुख तो भी इतना दुख हो कि हृदय ना संभाल पाए तो आंखें गिली हो जाएंगी और इतना सुख हो कि हृदय ना संभाल पाए तो भी आंखें गीली हो जाएंगी और भक्त के आंसू तो बड़े विरोधाभासी होते उसमें दुख का भी स्वर होता है और सुख का भी उसमें दुख का स्वर होता है क्योंकि प्रभु का अभी मिलन नहीं हुआ है उसमें विरह की वेदना होती है और उसमें सुख का भी स्वर होता है कि प्रभु की पुकार उठने लगी इतना ही क्या कम है अनंत अनंत हैं जिनमें पुकार ही नहीं उठती बहुत हैं जिनके जीवन में परमात्मा की छाया भी नहीं पड़ती परमात्मा का मिलना तो बहुत दूर बहुत हैं अभागे जिनके जीवन में परमात्मा शब्द में कोई अर्थ ही नहीं होता परमात्मा शब्द जिनके बीच कभी आता ही नहीं धन आता है पद आता है प्रतिष्ठा आती बहुत कुछ आता है मगर परमात्मा जिनके जीवन की श्रृंखला में नहीं होता परमात्मा की कोई कड़ी नहीं होती तो भक्त आनंदित भी होता है विरह उठा तो मिलन की संभावना पकी विरह पकेगा तो एक दिन मिलन बनेगा वे रह कच्चा फल है मिलन इसी फल का पक जाना है तो भक्त दुखी भी होता उसकी आंख में पीड़ा भी होती पीड़ा की कब मिलोगे पीड़ा की कब तक प्रतीक्षा करनी होगी पीड़ा की कब तक और राह दिखाओगे और आनंद भी कि तुम्हारी पुकार आने लगी तुमने जरूर मुझे चुन लिया होगा तुमने जरूर मेरी याद की होगी क्योंकि तुम याद ना करते तो मुझे अभाग्य की क्या सामर्थ्य कि मैं तुम्हें याद करता तुमने चुन ही लिया होगा इसलिए मैं चुन पा रहा हूं तुमने मुझे अंगीकार कर लिया है अब देर अबेर जब भी आना हो आ जाना मैं प्रतीक्षा रत रहूंगा मेरी आंखों के पट खुले रहेंगे कुछ विकल्प जगारों की लाली कुछ अंजन की रेखा काली ऊषा के अरुण झरोखों में जैसे हो काली रात बसी दो नैनों में बरसात बसी बिखरी बिखरी रूखी अलकें, भीगी भीगी भारी पलकें, प्राणों में कोई पीर बसी मन में है कोई बात बसी दो नैनों में बरसात बसी लज्जा की लती के डोलो तो हे मधु कुछ बोलो तो सुधी के इस भीगे आंचल में किसकी निष्ठुर सौगात बसी दो नैनो में बरसात बसी झरने दो आंखें होने दो बरसा बनने दो आंखों को बरसात ऐसे रो कुछ बचे ना भीतर अपने को पूरा उंडेल दो रोने में कृपणता ना करना कंजूसी ना करना शरमाए सरमाए लजाए लजाए मत रोना मत मस्त होके रोना दिल भर के रोना और तभी तुम्हारे रुदन में वंदन की भनक सुनाई पड़ेगी तभी तुम्हारे आंसुओं में अर्चना का स्वाद आ जाएगा अलकों की छाए बिना शायद पूनम भी काली हो जाए यदि सांत रहो मेरे तुम तो हर रात दिवाली हो जाए यह माटी से निर्मित काया अविराम स्नेह की भूखी है दीपक कैसे जल पाए यदि वर्ती का प्राण की रूखी है। रजनी की काली अलकों में उलछा हर तारा कहता है है स्नेह नहीं वह कोस की जो लुटने से खाली हो जाए यदि सांत रहो मेरे तुम तो हर रात दिवाली हो जाए जीवन के सूने मंदिर में आशा के पावन शंख बजे तुम आओ तो अंधियारे में किरणों के स्वर्णिम फूल खेले चंदन सी महक उठे सांसें आंसू अक्षत बनकर बिखरे सपनों की राख तुम्हें छूकर कुमकुम की लाली हो जाए यदि सांथ रहो मेरे तुम तो हर रात दिवाली हो जाए मगर रो यही आंसू एक दिन दीप मालिकाएं बन जाएंगे यही आंसू दिए बनेंगे यही आंसू दिवाली लाएंगे दीपक कैसे जल पाए यदि वर्ती का प्राण की रूखी यही आंसू तो तुम्हारी प्राण की वर्तिका को गीला करेंगे बिकाएंगे है इसने नहीं वह की जो लुटने से खाली हो जाए और कंजूसी मत करना क्योंकि यह ऐसा खजाना नहीं है जो कि बहने से खाली होता यह ऐसा खजाना है जो बहने से बढ़ता है जितना रोगे उतना हृदय विस्तीर्ण होगा जितना रोगे उतने भाव गहन होंगे जितना लुटाओगे उतना अपने को भरा पाओगे एक तो बाहर के जगत का अर्थशास्त्र है वहां अगर लुटाओगे तो खजाना खाली हो जाता वहां तो दूसरों को लूटोगे तो खजाना भरा रहेगा एक भीतर का अर्थशास्त्र प्रेम का अर्थशास्त्र उसकी तर्क सरणी बिल्कुल उल्टी है वहां बचाओगे सड़ जाएगा वहां लुटाओगे बढ़ जाएगा जिसने प्रेम को भीतर रोक कर रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि दे दूं किसी को तो लुट जाए खाली हो जाऊं फिर क्या करूंगा दीन दरिद्र हो जाऊं उसका प्रेम मर ही जाएगा प्रेम तो फूल जैसा है इसे कोई तिजोरी में छिपा के थोड़ी रखना होता है इसे तो निवेदन कर देना होता है सूरज को चांतारों को हवाओं को इसकी गंध तो बिखेर देनी होती है और और फूल आते रहेंगे जिस अज्ञास से यह फूल आया है उसी अज्ञास से और और फूल आते रहेंगे जिन अचेतन गर्भों से ये रंग आए हैं उन्हीं अचेतन गर्भों से और और रंग आते रहेंगे जहां से इस सुगंध का आगमन हुआ है उसी स्रोत से और भी सुगंधें आती रहेंगी और जितना तुम दोगे उतना ही तुम पाओगे जितना बांटोगे लुटाओगे उतना ही तुम्हारा बढ़ता जाएगा जीवन की आंतरिक संपदा लुटाने से बढ़ती बचाने से घटती है इसने नहीं वह कोष की जो लुटने से खाली हो जाए आंसू आ रहे हैं आने देना लाने की झूठी चेष्टा मत करना लाए गए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं वही भी तुम्हें याद दिलाता, दू अन्यथा मैंने आंसुओं की प्रशंसा की तुम सोचो कि फिर आंसू लाना चाहिए लाए जा सकते हैं आंसू नाटक में अभिनेता भी ले आता है उन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं वे हृदय से नहीं आते उनका तुमसे कोई आत्मिक संबंध नहीं वे कृतिम जिसे तुम मुस्कुरा सकते हो झूठ बस मुस्कुराहट ऑंठ पर ही होती ऊपर से चिपकाई पोती गई ऐसे ही आंसू का भी अभ्यास हो सकता मगर उस आंसू का कोई मूल्य नहीं है इसलिए तुम्हें याद दिला दू नहीं तो इसी तरह भ्रांतियां होती इसी तरह क्रियाकांड पैदा होते कि आंसू आने चाहिए प्रार्थना में यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आंसू आने चाहिए मैं ये कह रहा हूं आते हूं तो आने देना बहने देना रोकना मत अर्चन मत डालना लाने का प्रयास भी मत करना क्योंकि लाए गए झूठे होंगे रोकना बुरा है लाना बुरा है आए तो स्वागत करना आनंद मग्न हो स्वागत करना और अगर तुम जीवन के रस को जरा देखोगे जीवन के सौंदर्य को जीवन की गरिमा को तो आंसू आएंगे अपने से आएंगे अभागा है वह आदमी कि गुलाब का फूल खिले और उसकी आंखें गीली ना हो जाए पत्थरों में फूल खिलते इतने बड़े चमत्कार होते हैं। मिट्टी फूल बन जाती तुम्हारे आंख के सामने जादू हो रहा है जहां केवल दुर्गंध ही दुर्गंध थी जहां तुमने खाद लाकर डाली थी वहां फूल की सुगंध है। तुम्हारे सामने रूपांतरण हो गया है खाद की दुर्गंध गुलाब की सुगंध बन गई क्रांति घटी इस अपूर्व घटना को देखकर तुम्हारी आंख आनंद से गीली नहीं हो आती। बीज बोया था कल, आज अंकुरित हो गया है दो हरे पत्ते फूट आए चमत्कार प्रतिपल हो रहे हैं आख खोल कर देखो थोड़ी संवेदनशीलता जगाओ कभी वृक्ष को गले लगाओ कभी पड़े रहो भूमि पर जैसे कोई मां की गोद पर गोद में पड़ा हो सब भूल कर सब विचार कर और उसी पृथ्वी से तुम्हारे भीतर एक अपूर्व पुलक एक अपूर का एक अपूर्व ऊर्जा का फैलाव शुरू हो जाएगा है तो हम पृथ्वी के हिस्से आदमी में आधा आकाश है आधी पृथ्वी है कभी लेट जाओ जमीन पर हाथों को फैलाकर नग्न आलिंगनबद्ध और तुम्हारे भीतर जो पृथ्वी है वो बाहर की पृथ्वी से संवाद करने लगेगी कभी आकाश की तरफ आंख खोल कर बैठे रहो देखते रहो आकाश को जाओ दूर दूर उड़ने दो आंखों को बन जाने दो आंखों को पक्षी किसी मंदिर में तुम्हें जाने की जरूरत ना रहेगी यहीं चारों तरफ वह विराजमान है और अचानक दिन तुम पाओगे आंसू बहने लगे अकारण बहने लगे अहेतुक बहने लगे बहाने की कोशिश मत करना हां जहां बह सकते हो उस तरंग में अपने को ले जाना जहां दीवाने बैठते हो चार होते हो मस्त गाते हो गीत प्रभु की स्तुति करते हो नाचते हो आंसू उनके बहते हो उनके पास बैठना उनका रंग तुम्हें भी लग जाएगा मगर चेष्टा करके जबरदस्ती आंसू मत लाना वह अनाचार है वह बेविचार है वह स्वयं के साथ बलात्कार है और जिसके आंसू भी झूठ हो गए उसका सब झूठ हो गया इसलिए कम से कम आंसू को तो झूठ मत करना तुम्हारी मुस्कुराहट तो झूठ हो ही गई है तुम्हारा रोना ही बचा है उसे झूठ मत करना नहीं तो तुम्हारे पास सच कुछ भी न रह जाएगा इतना सच तुम्हारे पास अभी है कि तुम्हारे आंसू सच हैं। इसी सच से तुम परमात्मा के सत्य से जुड़ सकते हो क्योंकि सत्य से ही सत्य सत्य के साथ सेतु बन सकता है